गीता तत्वचिंतन नष्कर्म मीमांसा सोलह ज्ञानी के लिए कर्म का तात्पर्य प्रश्न उठता है कि क्या ज्ञानी भी स्थित प्रज्ञ भी गुणों से विचलित होता है नहीं वह नहीं होता उसके संबंध में गीता में ही अन्यत्र कहा है उदासीन वदासीनों गुणर्यो न, वदासी न विचाल्य गुणावर्तंत इत्येव योगतिष्ठति नहीं गते वह कर्म फल के संबंध में उदासीन सा रहता है गुण उसे चल विचल नहीं कर पाते वह ऐसा समझकर स्थिर रहता है कि गुण अपना अपना काम कर रहे हैं वह अपने समाधि रूप लक्ष्य से कभी डिगता नहीं पर साथ ही यह भी सत्य है कि ज्ञानी में भी विस्थान की दशा में कर्म देखे जाते हैं किंतु हाँ वह कर्तापन और भोक्तापन का अभाव होने के कारण कर्म उसे विचलित नहीं कर पाते सत्रह मिथ्याचार का अर्थ मतलब यह है कि ज्ञानी और अज्ञानी सभी को कर्म करना पड़ता है पर ज्ञानी और योगी कर्म से नहीं बनते ज्ञानी अपने साक्षी भाव के कारण कर्म बंधन से मुक्त रहता है और योगी अपने समर्पण भाव के कारण जब हमें कर्म से छुटकारा मिल ही नहीं सकता तब हम उससे दूर भागने की चेष्टा क्यों करें यदि हम बलपूर्वक अपने कर्मेंद्रियों को रोकने की चेष्टा करें तो उससे हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ तो रुकेंगी नहीं हमारे हाथ पैर आदि अंग भले न चलें पर आंखें तो देखेंगे ही कान तो शब्द सुनेंगे ही नाक से हमें गंध का ज्ञान होगा ही यदि हम कहें कि आंखों से हम रूप न देखेंगे इसलिए उन्हें बंद कर लें तो उत्तेजना कान के माध्यम से आएगी जिस व्यक्ति का रूप हमें उत्तेजित कर देता है उसकी ध्वनि भी तो हमें उत्तेजित कर देती है हम कहें कि हम काम भी बंद कर देंगे तो नाक तो है ही नाक में उस परिचित गंध के आते ही उत्तेजना फैल जाती है हम कहें कि हम प्राणायाम के द्वारा नाक को बंद कर लेंगे तो व्यक्ति का स्पर्श है उससे कैसे बचेंगे हम यदि कहें कि अपने को ताले में बंद कर लेंगे तो मन को उस परिचित व्यक्ति के पास जाने से कैसे रोक सकते हैं उसके लिए कौन सा ताला लगाएंगे मतलब यह है कि यदि हमारे मन में वासना विद्यमान है तो इस प्रकार बलपूर्वक कमे कर्मेंद्रियों का नियमन किसी काम का ना होगा हम ऊपर से तो अपने को संयम प्रदर्शित करेंगे पर मन ही मन इंद्रिय भोगों का रस लेते रहेंगे यह साधक के लिए अत्यंत खतरे की बात है ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मेंद्रियाणी संयम्य यह आस्ते मनसास्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार उच्यते जो हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियों को रोक कर, मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है वह मूढ़ व्यक्ति मिथ्याचारी कहलाता है ऐसा मिथ्याचारी व्यक्ति दूसरों को तो ठगता ही है वह स्वयं को भी ठगता है श्री रामकृष्ण देव इसे मन और मुख का भेद कहते हैं उनके अनुसार साधक को सर्वप्रथम मन और मुख को एक करने की चेष्टा करनी चाहिए अर्थात उसे मिथ्याचारी होने से बचना चाहिए इसके लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए यह आगे के श्लोकों में प्रदर्शित हुआ है